235वां अध्याय ब्रह्मज्ञान निरूपण तथा षडंग योग नैमिषारण्य की परम पावन पवित्र भूमि पर श्री शोद्ध जी महाराज कहते हैं ऋषियों अब मैं वेदांत और सांख्य सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मज्ञान का वर्णन करता हूं मैं ही ज्योतिर्मय ब्रह्मा स्वरूप विष्णु हूं ऐसा चिंतन करते हुए सूर्य हृदय आकाश और भन्ने में एक ही ज्योति ती तीन रूप में स्थित हैं ऐसे निश्चय करना चाहिए जैसे गायों के शरीर में घृत रहने पर भी घृत गाय को गल्प प्रदान नहीं करता परंतु उसी घृत को निकालकर विधि के अनुसार गायों के निमित्त जो योगारूप वृक्ष पर चढ़ने के इच्छुक हैं उनके लिए कर्म ज्ञान आवश्यक है किंतु जो योगरूपी वृक्ष पर आरोह हो चुके हैं उनके लिए त्याग एवं ज्ञान ही महत्वपूर्ण हो जाता है जो सबदादि विषयों को जानने की इच्छा करता है उसमें राग द्वेष आदि हो जाते हैं इसी कारण मन जिसके हाथ उपस्थ उदर और वाक्य ये चार वही बुद्धिमानों के द्वारा विप्र कहा जाता है जो दूसरों के द्रव्यों को ग्रहण नहीं करते हिंसा नहीं करते व्युत् में अनुरक्त नहीं रहते वास्तविक में स्थित रहते हैं उन्होंने दोनों हाथों से सुसंयक्त रहते हुए भगवान की पूजा की जो दूसरे की स्त्री के प्रति का भाव नहीं रखता है। उसी है। हैं उनके उदर को जो हित परिमित और सत्य सत्यवाक्य बोलता हैं उसी की बाणी संयत कही जाती हैं। जिसके हाथ आदि संयत रहते हैं, उसके लिए तपस्या या यज्ञ आदि का कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात तपस्या यज्ञ आदि भी सभी तक फल सफल होते हैं जब हाथ उपस्थ उधर एवं वाक सुसंयत हो। मानव बुद्धि और इंद्रियों का आत्मिक एक अस्था� ध्यान कहलाता है वह ध्यान दो प्रकार का होता है सवीज तथा अंतर्वीज चिंतन के मूल आधार शक्ति बुद्धि भावों के मध्य में रहती है जिसे यह जीव विषय में लगाया रहता है, तो यही जाग्रत अवस्था होती है। जब जीव की इंद्रियां शांत हों, केवल मन संचर हो, और इसी कारण बाहरी एवं भित्री विषयों को केवल स्वप्न में जीव देखता रहे, तो वही सपना अवस्था है। जब मन इंद्रियों हृदय में स्थित हो तथा तमोगुण से मोहित होने के कारण कुछ भी इ जितेन्द्रिय जो होता है उसको जागृत अवस्था में तंद्रा मोह और भ्रम नहीं उत्पन्न होते वह सबदारथ की विषयों में आ सकते नहीं होता रखता। ज्ञानी इंद्रियों और मन को विषयों से खींचकर बुद्धि के द्वारा अहंकार को एवं प्रकृति के द्वारा बुद्धि को संयत कर और चित्त शक्ति के द्वारा प्रकृति को भी आत्मा सुपर है ज्ञेय है ज्ञाता है और करण है चतुर् रूप अमृतय शुद्धे निष्क्रय सर्वव्यापी आत्मा को जानकर मनुष्य त्रय अवस्था में आ जाता है इसमें संशय नहीं जीव का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है यह मुक्ति जीव को तभी प्राप्त होती है जब वह परशट एवं त्रिगुणात्मिका प्रकृति का संसार अवस्था में जीव इसे कमल रूपी परिषद का ध्यान करता है अथवा इस परिषद की कणिका में स्थित रहता है तीनों गुणों सत्व रज साम्य अवस्था प्रकृति ही परिषदक रूपी कमल की कणिका है इस परिषदक रूप कमल के आठ पत्र हैं ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत्व रज तथा तम इस प्रतीकात्मक वर्णन का निष्कर्ष यह है कि जीव को मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रकृति से स्वयं को अलग करना अनिवार्य है इस हेतु शब्द आदि विषयों के प्रति अनासक्त होना चाहिए प्राणायाम जप प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये छह योग हैं योग के साधन हैं इंद्रिय संयम से पाप और पाप से देव प्रीति सुलभ होती है देव प्रीति योग का मुख्यतम साधन है प्राणायाम यह दो प्रकार का है गर्भ और अगर्भ जब एवं ध्यान युक्त जो प्राणायाम है वही गर्भ प्राणायाम है और उसके अप्रत्यक्ष होने पर अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है जो प्राणायाम 36 मात्रा से युक्त रहता है वही स्त्रेष्ठ है जो 24 मात्रा से युक्त रहता है वह मध्यम है और जो सदा ओंकार का जप कर प्राणायाम करें, ओंकार ब्रह्म का वाचक है। इस ब्रह्म वाचक ओंकार का परिक्षण होने पर वाच्य ब्रह्म सम्पन्न हो जाता है। ओम नमः विष्णु भये इस सर्दाक्षर और द्वादशाक्षर गायत्री का जप करना चाहे, सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति सांसारिक विषयों की उत्तरेति है, मन के द्वारा इन प इन्द्रियों को अपने विषय में समाहरण कर मन को बुद्धि के साथ प्रत्याहार में स्थित रखते हुए बारह बार प्राणायाम करने में जितना समय लगता है उतने समय तक ब्रह्म में मन को विशिष्ट करना ही द्वादश धारणात्मक ध्यान है ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा नियत रूप में ब्रह्माकार प्रतिमे जो संतुष्ट का अनुभव होता है उसी को समाधि कहा जाता है ध्यान करते करते यदि मन चंचल नहीं होता सदा ध्यान में ही प्रवृत्ति रहती है अर्थात अहिष्ट प्राप्ति तक ध्यान में निवृत्ती नहीं होती तो उसका नाम धारणा है मन यदि धेय तत्व में ही आसक्त रहता है अर्थात धेय तत्व का ही चिंतन सदा चिंतन करते करते जब मन उसे ध्येय में निश्चल कर देते हैं तो उसे परम ध्यान कहते हैं ध्यान करते करते जब सर्वत्र धेय पदार्थ ही दिखाई देने लगे ज्ञाता भी धेय में प्रथित हो और किसी प्रकार का भेद ज्ञान नहीं रहे तो उस अवस्था को समाधि कहा जाता है जिसका मन संकल्प होकर इंद्रियों के विषय से विरत हो जाता है तथा ब्रह्म में लीन हो जाता है वही समाधि में स्थित कहा जिस योगी का मन आत्मा में अवस्थित परमात्मा का ध्यान करते करते तन्मय हो जाता है वह योगी समाधिष्ट कहा जाता है जिसकी अस्थिरता भ्रांति दरमनस्य और प्रमाद ये सभी योगियों के दोष कहे गए हैं ये योग में विघ्न कारक हैं मन के स्थिर होने के लिए प्रथम ध्येय के मूल स्त्रोप का चिंतन करें उसके बाद मन के निश्चिल होने पर तेज स्त्रोप के अनुरक्त होकर स्थिर हो जाना चाहिए जगत में प्रमात्मा के अत्रक कुछ भी नहीं है, वह प्रमात्मा ही विस्वरूप है। इस प्रकार का निष्ठे कर प्रमात्मा से अत्रक सभी पदार्थों को असत मानकर उनका परित्याग कर देना चाहिए। हृदय पद्मों में स्थित ओंकार रूपी व्यापक प्रभुम का ध्यान करना चाहिए। क्षेत्र और क्षेत्रक्य से रहित तीन मात्रा से युक्� प्रथम अपने हृदय में ओंकार, स्त्रोत, प्रदान, पुरुष का ध्यान करें, इसके बाद उसके ऊपर कृष्ण वर्ण, रक्त वर्ण तथा श्वेत वर्ण वाले सात गुण युक्त और सब तो गुण रजोगुण इन तीन मंडलों का ध्यान करें, उनमें जीवात्मा पुरुष का ध्यान करें, मंडल के ऊपर एक्सपरे आदि आठ गुणों से युक्त आठ दल कम इस कमल के करने का, का ज्ञान है केसर विज्ञान है नाल वैरागी है एवं इसका कंद वैठनव धर्म है मुक्ति साधक व्यक्ति इसी हृदय पद्म की कर्णिका में स्थित प्रणव स्वरूप ब्रह्म का ध्यान चेतन निश्चल तथा व्यापक रूप में करें इस ओंकार स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करते करते यदि कोई प्राणियों का प्रत्याहार है प्राणों का तो वह ब्रह्मसाइज्य को प्राप्त करता है योगी देहगत के मध्य में हरि को बैठाकर भक्ति से उसका ध्यान करें के प्रभाव से आत्म करते हैं आत्मा ज्ञान रूप है वास्तव में ज्ञान का ही महत्व है ज्ञान ही ब्रह्म का प्रकाशक है और ज्ञान ही भव को काटने वाला है इसलिए ध्यान साधन में एक चित्त है ही प्रधान योग है यही योग योगियों को मुक्ति प्रदान करता है जिसमें संशय नहीं यह एक चित्त का कहा गया है